यथोदक hmm. शुद्धे शुद्धमा एव भवति तादृगव मुनिजत आत्मा भवति भवति यथोदकम् गौतमत आत्मा भवति यथा पुदकम् एव भवति शुद्धसी त्रृगव जानता आत्मा भवति गौतम यहाकअन्वय करेंगे गौतम का गौतम यहाँ शुद्धे आसम उकतम यहां उदकृक शुद्धम तादृक शुद्धम बीजानता मुने आत्मा भवति एवं बिजानेता हमुने उन्हें आत्मा भवती ये नचकेता गौतम के वंश का है इसलिए इसको यमराज गौतम कह रहे हैं गौतम हे गौतम कुलोत्तम हे गौतम वंशी नचकेता यह संबोधन है हे गौतम वंशी नचकेता यथा जिस प्रकार शुद्धि से शुद्ध जल में आसिकतम कर से मिलाया गया उदगम कर से शुद्ध जल जैसे शुद्ध जल में मिलाया गया शुद्ध जल ताद्रिक शुद्धम ये भवती वैसा शुद्धि होता है मतलब शुद्ध जल के समान शुद्धि होता है दोबारा लगाना यथा जैसे शुद्ध है कि शुद्ध जल में आशिकतम करुसारैसे शुद्ध जल में मिलाया गया शुद्ध जल ताद्रिक कर वैसे कैसे शुद्ध जल के समान जिसमें मिलाया शुद्ध जल है ना ताद्रिक कर्थ शुद्ध जल के समान शुद्धवती शुद्ध ही होता है लग जाएगा शुद्ध जल में मिलाया गया शुद्ध जल जैसे शुद्धि होता है एवं बिजान्यता बिजानता का अर्थ है जानने वाले क्या कि देव देव मनुष्य का अंतर्यामी अन्य सभी का अंतर्यामी और सभी का आधार परमात्मा एक है देवता का अंतर्यामी मनुष्य का अंतरियामी एक है और सबका आधार परमात्मा एक है तो इस प्रकार बिजानता का अर्थ है कि एक परमात्मा को जानने वाले एक परमात्मा को जानने वाले मुनि की मुनि का अर्थ करने वाला मुख मुनि का अर्थ करने वाला मुख एवं इस प्रकार एवं क्या हो गया ये एवं एवं भी भी जानता जानता करते करते इसी इसी प्रकार इसी प्रकार देवता के के मनुष्य वाले और मुनिक अर्थ मनन करने वाले जानने वाले और मनन करने वाले जानने के बाद तो मनन करना पड़ेगा जानने वाले मनन करने वाले मुक्षु की आत्मा मुमुक्षु की आत्मा मुमुक्षु की आत्मा फिर बहुत ही है ना मुख की आत्मा फिर ऐसा ना कि परमात्मा साक्षात्कार से विशुद्ध होकर विशुद्धि परमात्मा के समान हो जाती है परमात्मा साक्षात्कार से विशुद्ध होकर विशुद्ध परमात्मा के समान हो जाती है जैसे शुद्ध जल में मिलाया गया शुद्ध जल शुद्धि होता है ऐसे ही से की आत्मा परमात्मा साक्षात्कार से विशुद्ध होकर विशुद्ध होकर मतलब अविद्या होता है इसी प्रकार मनन करने वाले की आत्मा परमात्मा साक्षात्कार से विशुद्ध होकर अर्थात अविद्यादि दोष से रहित होकर विशुद्ध परमात्मा के समान हो जाती है ये परमात्मा अविद्या रहित है वैसे ही विद्या रहित है मतलब परमात्मा साक्षात्कार से दोष रहित अविद्या दोष से रहित हुई आत्मा विशुद्ध आत्मा विशुद्ध परमात्मा से समान हो जाती है ऐसा बताते हैं जो को व्याख्या में जैसे शुद्ध जल में मिलाया शुद्ध जल अधिकरण जल के समान शुद्धि होता है वैसे ही देव मनुष्यादि का अंतर्यामी और हृदयस्थ परमात्मा एक ही है इस प्रकार परमात्मा के अभेद को जानने वाले किस प्रकार ये देव मनुष्यादि का अंतर्यामी परमात्मा और हृदयस्थ परमात्मा एक ही है इस प्रकार परमात्मा के अभेद को जानने वाले और मनन करने वाले की आत्मा परमात्म कर, परमात्मा साक्षात्कार से विशुद्ध होकर विशुद्ध परमात्मा के समान हो जाती है मुक्त आत्मा प्रकृति के संबंध से रहित होकर परमात्मा के साथ ये देखना निरंजना परम सामने निरंजना का अर्थ है कि प्रकृति के संबंध से रहित आत्मा अभी तो संसार में रहते क्या है ये प्रकृति दे इंद्री रूप में परिणत प्रकृति के साथ संबंध है तो जब परमात्मा साक्षात्कार होता है और परमात्मा होने पर जब ये प्रकृति के साथ संबंध समाप्त हो जाता है दे पात हो जाता है तो ये कहते हैं निरंजना करते हैं कि प्रकृति के संबंध से रहित होकर कौन मुक्त आत्मा? प्रकृति के संबंध से रहित होकर परमम सामने मुकती परमात्मा से परम समता को प्राप्त होती है प्रकृति के संबंध से रहित होकर मुक्त आत्मा, प्रकृति के सम्बन्ध से रहित होकर परम समता को प्राप्त होती सुर्खी भी समता सामने है ना समानता शब्द का प्रयोग कर रही है इससे भी क्या सिद्ध होता है कि की मुक्तावस्था में समानता रहती है और जीव ब्रह्म की स्वरूप एकता नहीं होती है जीव ब्रह्म का एक नहीं होता है बल्कि क्या होती है समानता सामने कह रही मुंडक आगे देखना मोक्षावस्था में जीवात्मा के स्वाभाविक मोक्षावस्था में क्या होता है की जैसे परमात्मा के अपात्मादी आठ गुण है जीवात्मा के भी, भी आठ गुण है तो परमात्मा के गुण सदा आविर्भूत रहते हैं जीवात्मा विभिन्न संसार के सामने हो जाते हैं। तो साक्षात्कार से ये गुण कैसे होते हैं तो जीवात्मा के, के संबंध से रहित होता है। और ये हो जाते हैं। तो उसकी होती है परमात्मा के साथ परम समता है दोनों के आविर्भूत हो गए ना इसके त्रोहित भी आविर्भूत हो गए अच्छा तो आविर्भाव से परम समता होती है स्वरूप एकता समझेंगे जैसे की ये आकाश है ना इस आकाश को महाकाश कहेंगे और घट के अंदर जो आकाश है वो क्या होगा घटाकाश तो घटाकाश महाकाश है ना तो अब देखना घट उपाधि हट गई तो घटाकाश महाकाश तो एक हो गए ना थी थी। अच्छा ध्यान देना और जैसे जीव ब्रह्म का स्वरूप एक करते है ना संक्रमत में उपादी हट गई तो जीव क्या हो गया भ्रम हो गया तो वैसे ही यहाँ पर एक मिनट हाँ संक्रमत में तो वहाँ घटाकाश महाकाश में भी एकता बताते हैं ना तो घटाकाश महाकाश का उदाहरण छोड़ो अभी जैसे जीव ब्रम की क्या मानते हैं स्वरूप एकता तो ध्यान देना स्वरूप एकता तब होती है जब वस्तु एक हो। वस्तु, एक हो वस्तु एक हो वस्तु एक हो तो उपाधि के हटने से वही हो जाता है अब अब यहाँ पर आप देखेंगे लेकिन यहाँ पर श्रुति क्या कहती है समता ही तो कह रही है स्वरूप एकता तो नहीं कह रही है एक मिनट इसको ऐसा समझो शंकर मत में क्या मानते हैं जीव ब्रह्म का स्वरूप एक होता है मुक्तावस्था में तो कहते हैं कि श्रुति तो क्या देती है समता तो श्रुति क्या देती है निरंजना परम साम कहती है और यहाँ भी ताद्रिक, ताद्रिक होता है वैसा मतलब उसके समान तो समानता ही कह रही है ऐसा अब देखना अब जहाँ जहाँ जो भेद है ना तो शंकर मत में भेद जहाँ है जीव ब्रह्म का वहाँ कैसा मानते है औपाधिक भेद स्वाविक भेद है भेद कैसा है उपाधि उपाधिक कारण तो अवस्था में, नहीं। नहीं। नहीं में भी जब भेद का कथन कहा जाता है निरंजना परम्य मुख्य साम्य है ना साद्री की तो जब मुक्तावस्था में भी भेद कहा जाता है तो वो औपाधिक मानना पड़ेगा की स्वाभाविक क्योंकि यदि उपाधि नहीं है ना इसलिए औपाधिक भेद नहीं है वह स्वाभाविक ही है अब देखे ना तो सभी में विद्यमान एक परमात्मा से ज्ञान का फल क्या होता है मोक्ष मोक्ष क्या है हैूप परम परमात्मा के साथ परम समतारूप है ना कि ब्रह्म का, का साधर्म रूप मोक्ष होता है गीता भी देखिए इदम ज्ञान उपाश्रित मम साधर में मागता इस ज्ञान का आश्रय लेकर के जो मेरे समान धर्म वाले हो गए हैं समान धर्म वाले मतलब अविद्यावृत हो गई ना अपापापत्वादी गुण भी आविर्भूत हो गए चलिए इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मेरे समान धर्म वाले हो गए हैं मतलब मेरी समानता को प्राप्त हो गए हैं मेरी समानता को मतलब मेरे समान हो गए हैं तो वे कैसे हैं सर्गे दिन उपजाइनते सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होते और प्रलय में व्यसित नहीं होते तो ऐसा जो है ना कि ज्ञान का फल क्या है ब्रह्म का साधर्म रूप मोक्ष इसको गीता भी कहती है तो स्वरूप एकता नहीं होती है अब ये कि यहाँ पर एवं धर्मान्त पृथक पश्चन तानावती चतुर्दश में था ना कि जैसे पर्वत शिखर में बरसा हुआ जल निम्न पर्वतीय स्थल में पर्वत के निम्न भागों में आकर इधर उधर होकर दौड़ नदी नाला रूप हो जाता है वैसे ही जो देव अंतर्यामित मनुष्य अंतरियामित्व को पृथक पृथक देखता है वो भी क्या है की देव मनुष्य उत्पन्न होता रहता है देव मनुष्यादी योनियों में हाँ जैसे पर्वत शिखर पर, पर बरसेगा जल और नीचे आकर के झरना नदी नाला के रूप में बहने लगेगा अलग अलग रूप हो जाएंगे वैसे ही यहाँ पर के आए जो देवांतर या मृत्यु मनुष्यंतर या मृत्यु को भिन्न भिन्न अधिकरणों में मानता है तो वो भी क्या है कि देव मनुष्यादी योनियो में होता रहता है ये वो ऐसा तो इस प्रकार दुर्गति बताई गई ना तो दुर्गति बताई गई थी कैसे एवं धर्मांतृक तो और देवांतर्यामित मनुष्य अंतरयामित इन धर्मों को भिन्न भिन्न आश्रय में देखने से क्या बताई गई दुर्दशा उत्पन्न होता है और यहाँ पर क्या बताई गई वहाँ पर बताई गई दुर्दशा भिन्न भिन्न अधिकरणों में देखने पर और यहाँ पर एक इससे क्या सिद्ध होता है कि यहाँ पर एक में देखने पर उसका क्या बताया गया है एक परमात्मा में देखने से मुख्य प्राप्ति बताई गई है ना हाँ मोक्ष प्राप्ति बतायी गई तो इस प्रकार के आए एक परमात्मा में देखने से कि सब कुछ एक परमात्मा में है तो परमात्मा का ऐसा ऐसा विशेष है है ना? विशेषण के सही थे विशिष्ट है, है. तो विशिष्ट परमात्मा के साक्षात्कार से मोक्ष प्राप्ति कठोप में सकते रही है निर्विशेष का वर्णन यहाँ पर नहीं है किसको इसको देखिए